महाभारत शांति पर्व सप्त सप्तत्यधिक शांतिपर्व सप्तस्यधिकतमोध्याय शरीर और संसार की अनित्यता तथा आत्मकल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष के कर्तव्य का निर्देश पिता पुत्र का संवाद युधिष्ठिर्वाच अति क्रमति सर्वभूत भयावहे किं श्रेय प्रतिपद्येत तन्मे ब्रूहि पितामह युधिषि ने पूछा पितामह संपूर्ण प्राणियों को भय देने वाला यह काल धीरे धीरे बीता जा रहा है कौन कब तक जीवित रहेगा इसका कुछ निश्चय नहीं है ऐसी दशा में मनुष्य किस कार्य को अपने लिए कल्याणकारी समझे या मुझे बताइए भिस्मुवाच अुदातीमहास पुरातन पिता पुत्रेण संवाद तम निबोध युधिष्ठि भीष्मी ने कहा युधिष्ठि विश्व पुरुष पिता पुत्र संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं उसे सुनो निजाते पार्थ स्वाध्याय नि वी पुत्रो बहुँ मेधावी मेधावी कु नदन प्राचीन काल में किसी स्वाध्याय परायण ब्राह्मण के एक बड़ा मेधावी पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम मेधावी ही था सौ ब्रवृत् पितरम पुत्र स्वाध्याय करणे रतम मोक्ष धर्मे स्वकुशलम मोक्ष धर्म विचक्षण उसके पिता सदा स्वाध्याय में ही तत्पर रहते थे किंतु मोक्षधर्म में इतने निपुण नहीं थे पुत्र मोक्षधर्म के ज्ञान में कुशल था अतः उसने अपने पिता से पूछा पुत्र धीरकन क्षिप्रम झाशते मानवा पिता ही यथार्थ योग मैन धर्म चरेय पुत्र बोलाता मनुष्यों के आयु तीब्र गति से बीती जा रही है इस बात को अच्छी तरह जानने वाला धीर पुरुष किस धर्म का अनुष्ठान करे पिताजी यह सब क्रमशः और यथार्थ रूप से आप मुझे बताइए जिससे मैं भी उस धर्म का आचरण कर सकूँ पिता उच आधीत्येद्रह्मचर्य सपुत्र पुत्र निच्छे पावनाय पितृण अग्निनाथ विधवचेषयन प्रवेशेत पिता ने कहा बेटा ब्रिज को चाहिए कि वह पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर वेदों का अध्ययन कर ले फिर पितरों का उद्धार करने के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके पुत्रोत्पादन की इच्छा करें वहाँ विधिपूर्वक अग्नियों की स्थापना करके उनमें विधिवत अग्निहोत्र करें इस प्रकार यज्ञ कर्म का संपादन करके वाण आश्रम में प्रविष्ट हो मुनिवृत्त से रहने की इच्छा करें पुत्रह तेलो के सर्वत परिवार तो किसी के द्वारा अत्यंत ताड़ित और सब घोर ओर से घिरा हुआ जान पड़ता है यहाँ ये अमोघ वस्तुएं निरंतर हम लोगों पर टूटी पड़ती है ऐसी दशा में आप धीर पुरुष के समान कैसे बातचीत कर रहे हैं कथम लोक, केन्वा पिता बोले पुत्र तुम मुझे डराने की चेष्टा क्यों करते हो भला यह लोक कैसे ताड़ित होता है अथवा किसने इसे घेर रखा है और यहाँ कौन सी अमोघ वस्तुएं हम पर टूट पड़ती है पुत्रवाच मृत्युनाभ्या जरिया परिवार अहोरात्रा पतंती मे तच कस्म बुद्ध से पुत्र बोला पिताजी देखिये मृत्यु सारे जगत को पीट रही है बुढ़ापे ने इसे घेर लिया है ये दिन और रात्रियाँ हम पर टूटी पड़ती है इस बात को आप समझ क्यों नहीं रहे हैं यदा हम एव जाना भी न मृत्युती हम सोहम कथम प्रतीक्षिष्ये ज्ञाने ना हितर जब मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि मौत मेरे कहने से क्षण भर भी रुक नहीं सकती और मैं ज्ञान रूपी कवच से अपने को बिना ढके हुए ही विचर रहा हूँ तब यह समझकर भी मैं अपने कल्याण साधन में एक क्षण की भी प्रतीक्षा कैसे करूंगा रात्र्याम रात्र्यामतीतायाम आयुरअप तरम जताम गाधो धके मखम बिन्दे जब प्रत्येक रात बीतने के बाद आयु क्षीण होकर कुछ न कुछ थोड़ी होती चली जा रही है तब छिछले पानी में रहने वाली मछली के समान कौन सुख पा सकता है पुष्पाड़ी वन्यत्र काम्य सो मृत्यु मानव जैसे मनुष्य वन में फूल चुन रहा हो उसी बीच में कोई हिंसक जीव उस पर आक्रमण कर दे उसी प्रकार जब मनुष्य का मन दूसरी ओर विषय भोगों में लगा होता है उसी समय उसकी इच्छा पूर्ण होने के पहले ही सहसा मौत आकर उसे दबोच लेती है स्वर्य मध्य कुर्वीतः पूर्वाणे चापराणिकम नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतम वा श्य इसलिए जिस काम को कल करना है उसे आज ही कर ले जिसे अपराह्न में करना हो उसे पूर्वान्ह में ही कर डाले क्योंकि मृत्यु उस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका काम पूरा हो गया या नहीं अद्य कुयत्थ्रेय महात्मा कालो त्यागान महान को ही जाना तिक्याद्य मृत्यु कालो भविष्य जो कल्याणकारी कार्य है उसे आप आज ही कर डालिए यह महान काल आपको लांघ न जाए क्योंकि कौन जानता है कि आज किसकी मृत्यु की घड़ी आप पहुँचेगी अकृते स्वयं कार्य सु मृत्यु संप्रकर्षति युव धर्मशील स अनिमित ही सारे काम अधूरे ही रह जाते हैं और मौत अपनी ओर खींच लेती है इसलिए युवा युवावस्था में ही मनुष्य को धर्म का आचरण करना चाहिए क्योंकि जीवन का कुछ ठिकाना नहीं है कृत धर्मे भवे प्रीति प्रेतः चाश्वती मोहेन ही समाविष्ट पुत्रधाराथ मुद्यत कृवा कार्यम अकार्यम वृष्टि प्रय्छति तम पुत्र पशु संपन्न यासक्त मन सन्दरम सुप्त व्याघ्र महो घो धर्माचरण करने से इस इस्लोक में प्रसन्नता प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात परलोक में अक्षय सुख की प्राप्ति होती है जिस पर मोह का आवेश होता है वही स्त्री पुत्रों के लिए तरह तरह के काम धंधों की खटपट में लगा रहता है वह करने और न करने योग्य काम करके भी इन सब को संतोष देता है पुत्रों और पशुओं से संपन्न हो जब मनुष्य का मन उन्हीं में आसक्त रहता है उसी समय जैसे नदी का महान जलप्रवाह अपने तट पर सोए हुए व्याघ्र को बहा ले जाता है उसी प्रकार मृत्यु उस मनुष्य को लेकर चल देती है संचिन कामान अमृत तृप्तकम भ्रकी वो ऋण मास मृत्यु राधा ये वह भोग सामग्रियों का संयम करता और कामनाओं से अतृप्त ही रहता है तभी मृत्यु आकर उसे उसी तरह उठा ले जाता है ले जाती है जैसे बाघिन भेड़ के पास पहुंचकर उसे धबोच लेती है इधम कृतम इधम कार्यम इधम्यत कृता कृतम एवं इहा समाह मृत्युरादाय क्षति मनुष्य सोचता है कि वह काम तो मैंने कर लिया इस काम को अभी करना है और यह दूसरा कार्य कुछ हद तक हो गया है और शेष बाकी पड़ा है इस प्रकार मनसूबे बांधने में लगे हुए उस मनुष्य को मौत लेकर चल देती है फलम अपाप्तम फल फलम अप्राप्तम अ कर्मसि क्षेत्रापण गृहासक्तम मृत्युराधाय गति वह अपने खेत दुकान और घर के ही चक्कर में पड़ा रहता है उनके लिए तरह तरह के कर्मों में फंसता है परंतु उनका फल मिलने भी नहीं पाता कि मौत उसको इस संसार से उठा ले जाती है बलवंतम च चाज्यम शूरम जड़म कवि अप्राप्त सर्व कामार्थम मृत्युराधाय मनुष्य दुर्बल हो या बलवान बुद्धिमान हो या सुरवीर अथवा मूर्ख हो या विद्वान मृत्यु उसकी समस्त कामनाओं के पूर्ण होने से पहले ही उसे उठा ले जाती है मृत्यु जरा च व्याधिश्च दुखम चाह का कारण सदा सदाम ही किम स्वस्थ पिताजी जब इस शरीर में मृत्यु जरा व्याधि और अनेक कारणों से होने वाले दुखों का ताता बना ही रहता है और मनुष्य किसी प्रकार भी उनसे अपना पिंड नहीं छुड़ा सकते तब ऐसी दशा में आप निश्चिंत से क्यों बैठे हैं जातमेवांतुंताजा जा भेद अनुसारे भावा स्थावर मनुष्य के जन्म लेते ही उसका अंत कर डालने के लिए अंतक अर्थात यमराज उसके पीछे लग जाता है और बुढ़ापा भी देधारी के पास आता ही है समस्त चराचर पदार्थ इन दोनों से बंधे हुए हैं नामृत्यु से नाम जातुक बलात्सत्यम मृत्यकम सत्य यृतमाश्रित एकमात्र सत्य के बिना कोई भी मनुष्य कभी सामने आती हुई मृत्यु की सेना को बलपूर्वक नहीं दबा सकता अतः असत्य को त्याग कर सत्य का ही आश्रय लेना चाहिए क्योंकि सत्य में ही अमृत ब्रह्म प्रतिष्ठित है मृत्योर्वा गृह में तय या ग्रामे व सतोरति ही गोष्ठो इति श्रुति गाँव या नगर में रहकर स्त्री पुत्रों में आसक्ति रखना यह मृत्यु का घर ही है यदारण्यम इस श्रुति के अनुसार जो वानप्रस्थ आश्रम है यह देवताओं की गौशाला के समान है निबंधन रज्जु रेशा जाग्रामे बस तो रतिनाम सुकृतो याम ते नयिनाम छिंदंत गांव में रहकर विषय भोगों में आसक्त होना यह जीव को बांधने वाली रति के समान है केवल पुण्यात्मा पुरुष ही इसे काट निकल पाते हैं पुरुष इसे नहीं काट सकते यौन हिंसत सत्वा ने मनोवा कर्म हेतु भी जीवतार्थापनयन प्राण भीन सब्य जो मन क्रिया तथा अन्य कारणों द्वारा किसी भी प्राणी की जीव का कापरण करके उसकी हिंसा नहीं करता उसको दूसरे प्राणी भी वध या बंधन के कष्ट में नहीं डालते सत्यव्रताचार्य सत्यव्रत प्रायण सत्य काम समोहदात सत्य नैबांत कम जयत अतः मनुष्य को सत्यव्रत का आचरण करना चाहिए सत्य रूपी व्रत के पालन में तत्पर रहना चाहिए वह सत्य की कामना करे सबके प्रति समान भाव रखे जितेंद्रिय बने और सत्य के द्वारा ही मृत्यु पर विजय प्राप्त करे अमृतम च मृत्यु देहे प्रतिष्ठितम मृत्युरापद्य मोहा सत्य नापद्यते मृतम अमृत और मृत्यु ये दोनों इस शरीर में ही विद्यमान है मोह से मृत्यु प्राप्त होती है और सत्य से अमृत पद की उपलब्धि होती है सोहम सत्यमिंसा थ काम क्रोध बहिष्कृत समाश्रित सुखम श्रे भी मृत्यु हास्मृतवत अतः अब मैं काम और क्रोध को त्याग कर अहिंसा धर्म के पालन की इच्छा करूँगा सत्य का आश्रय लेकर कल्याण का भागी बनूंगा और अमर की भांति मृत्यु को दूर हटा दूंगा शांति यो ब्रज्ञ मुनि वांग कर्मय्याम युद्धा सूर्य के उत्तरायण होने पर शांति मय यज्ञ में तत्पर ब्रह्म यज्ञ पारायण एवं मननशील होकर मैं जब स्वाध्याय रूप यज्ञ, ध्यान रूप मनो यज्ञ और शास्त्र विहित कर्मों का निष्काम भाव से आचरण रूप कर्म यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा। पशु यज्ञ करूँगा पशुयज्ञ कथम हिंस महादर् अंतवद्धिप्राज क्षत्रिय मेरे जैसा ज्ञानवान पुरुष हिंसा प्रधान प्रसुय यज्ञों द्वारा कैसे यजन कर सकता है अथवा पिशाच के समान विनाशशील क्षत्रिय यज्ञों के अनुष्ठान में कैसे प्रवृत्त हो सकता है आत्मने व आत्मना जात आत्मनिष्ठो प्रजा, प्रजा पिता आत्मयज्ञो भविष्यामी न माम तारियति प्रजा पिताजी मैं आत्मा से अपने आप में ही उत्पन्न हुआ हूँ अपने आप में ही स्थित हूँ मेरे कोई संतान नहीं है मैं आत्म यज्ञ का ही यजमान होऊंगा, मुझे संतान नहीं तार सकती है वांग मनसे यमसे साम्य प्रणहित सदा तपस्त्याग्च योगस्त सहत ही सर्ववापन या जिसकी वाणी और मन सदा एकाग्र रहते हैं तथा तो जिसमें तप त्याग और योग तीनों का समावेश है वह उनके द्वारा सब कुछ पा लेता है नास्ति विद्या समम चक्षुर्ति विद्या समम फलम नास्ति राग समम दुःखम नास्ति त्याग समम सुखम संसार में ब्रह्म विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है ब्रह्म विद्या के समान कोई फल नहीं है राग के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है नयता दृशम ब्राह्मण से यथकता समता सत्यता च शीले स्थिति अनदानजव तत ततचो परम क्रिया ब्रह्म में एकी भाव समता सत्यपरायणता सदाचार निष्ठा दंड का त्याग अर्थात अहिंसा सरलता तथा सब प्रकार के सकाम कर्मों से निवृत्ति इनके समान ब्राह्मण का दूसरा कोई धर्म नहीं है किम ते धनैर्बान्धवर्वाप्य किम ते किम दारे, दारे ब्राह्मण मो यो मरीज आत्मा अनेच्छा गुहाम प्रवेश पिता महास्ते गिता च ब्राह्मण देव पिताजी जब एक दिन आपको मरना ही है तब इन धन वैभव बंधु बांधव तथा तो स्त्री पुत्रों से क्या प्रयोजन है अपने हृदय गुहा में विराजमान आत्मा की खोज कीजिए सोचिए तो सही आज आपके पिताजी कहाँ हैं दादा बाबा कहाँ चले गए भीष्म पुत्र से ही तद्वच श्रुस्प तथा काथा तमतस्व सत्यधर्म पराण विष्णुजी कहते हैं नरेश्वर पुत्र का यह वचन सुनकर उसके पिता ने सब कुछ उसके अनुसार किया उसी प्रकार तुम भी सत्य और धर्म में तत्पर होकर उसी प्रकार आचरण करो इति श्री महाभारती शांति पर्वि पिता पुत्र संवादे सप्त ही सप्तसप्तिक्शत तमो अध्यायः इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में पिता और पुत्र का संवाद विषयक दो अध्याय पूरा हुआ